इसके बाद उसने ग्रेवाल साहब के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे आने के लिए कह दिया साहब के माथे पर तो पसीना आना शुरू हो चुका था वो विक्रांत का एक्साइटमेंट देखकर ही घबरा उठे थे ऐसे में वो चाहते हुए भी हाउसकीपर के पास नहीं जा सके मजबूरन उन्हें विक्रांत के साथ आगे जाकर मैच देखने के लिए खड़ा होना पड़ा ग्रेवाल साहब को यहाँ ऐसी जाते देख कर काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था वो भी घबरा भागता हुआ ग्रैंड स्टैंड के पास पहुँच गया वहाँ से उसने अपने मोबाइल फोन से स्टाफ से कनेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दिया लेकिन उसके फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था हाउसकीपर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था वो सीढ़ियों के रास्ते तेजी से भागता हुआ रिंग की तरफ जाने लगा ताकि वो अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे सके अभी वो सेकेंड फ्लोर के छत पर पहुंचाई था तभी वहाँ पर उसकी टक्कर किसी गेस्ट के साथ होगी उस गेस्ट के हाथ में पहले से ही वाइन का ग्लास था ऐसे में उसके टकराने से गेस्ट के हाथ का ग्लास छूट कर के ऊपर गिर गया कांच का गिलास नीचे जमीन पर आते ही चकनाचूर हो उठा उसके साथ ही हाउस के ऊपर भी जमीन पर धराशायी हो गया आउच। ने दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या ओए, ओए, रुको कहा मिनट ना भीतर ही लास्ट राउंड खत्म होने वाला था हाउस कीपर बेहद घबराया हुआ तेजी से रिंग की तरफ भागा जा रहा था उसने वाइन का गिलास टूटने के बाद गैस्ट के गुस्से की भी परवाह नहीं किया बल्कि अपनी पूरी ताकत से रिंग की तरफ दौड़ा चला जा रहा था ठीक इसी समय हर्षित ऊपर सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए हर्ष के पास पहुंचकर बोल पड़ा तुमने उसे रोका क्यों नहीं क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो यार अरे रोका तो मैंने लेकिन रोका ही नहीं वो अब क्या करूं हर्ष ने निराशा जताते हुए कहा दरअसल विक्रांत ने पहले ही हर्ष और हर्षित को उस हाउस कीपर को रोकने का ऑर्डर दे रखा था ताकि वो किसी भी हालत में समय रहते रिंग तक न पहुंच पाए अब हो गया सारा काम खराब हर्षित ने निराशा पूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर सर ये एक करोड़ रुपए हार गए ना तब तो हम दोनों से पूरा वसूलेंगे मैं बता रहा हूँ अब तक हाउसकीपर फाइटिंग रिंग के पास पहुंच चुका था हालांकि वहां पहुंचने के बाद भी वो चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी नहीं कह सकता था उसे जो कुछ भी कहना था वो बस इशारे से ही कहना था ताकि उसके स्टाफ वाले ये बातें अविनाश तक पहुँचा सके उधर रिंग के भीतर का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा था अब बार रिंग में अविनाश का पलड़ा भारी होता दिख रहा था उसने स्काई बुल्फ के चेहरे पर एक के बाद एक करके दो पंच जड़ डाले हालांकि अविनाश को अभी जीतने का ऑर्डर नहीं दिया गया था ऐसे में वो स्काई के ऊपर कर अटैक नहीं कर रहा था वो बस ऑडियंस को दिखाने के लिए ही स्काई बुल्फ के ऊपर पंच जड़ रहा था वो जानबूझकर बुझ स्काई बुल्फ को उठने और उसे अटैक करने का मौका दे रहा था अभी स्काई बुल्फ अविनाश के ऊपर अटैक कर नहीं जा रहा था की अचानक से यहाँ पर अंधेरा छा गया पूरे हॉल की बिजली गुम होगी अंधेरे में ही अविनाश के जोरदार पंच की आवाज सबको सुनाई पड़ी उसके इस जोरदार पंच से स्काई वुल्फ के मुंह से खून आना शुरू हो गया और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा फिर जैसे ही दो सेकंड बाद लाइट आई तो पता चला कि स्काई वुल्फ जमीन पर पड़ा कराह रहा है उसने अब हार मान लिया था जबकि अविनाश हैरत में पड़ा हुआ नजर आ रहा था ऐसा लग रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा है की अचानक से यहाँ पर क्या हो गया वो अब होकर चारों तरफ की भीड़ को देखे जा रहा था अचानक से ये स्काई वुल्फ आउट कैसे हो गया? में नैना की मां ने उसके डैड की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा तुम तो विक्रांत को नैना से दूर करना चाहते थे ना तो अब ये सब क्या कर रहे हो पहले तो सबके सामने जाकर ये अनाउंस कर दिया कि तुम उसे अपनी बेटी के हसबेंड के रूप में एक्सेप्ट कर चुके हो और अब तुमने उसे एक करोड़ रुपए भी दे दिए वाह कमाल है बहुत मेहरबान हो उसके ऊपर तुम तो इतनी मेहरबानी कभी तुमने मुझे नहीं दिखाई तुम प्लीज बकवास करोगी? मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है तरेरते हुए कहा जो वो बिल्कुल शॉक्ड नजर आ रहा था अभी तक मानो उसे यकीन नहीं हुआ था की वो विक्रांत से शर्त में हार चुका है उसने पूरी फाइट को अपने हिसाब से मैनेज कर रखा था फाइटर से लेकर मैच रेफरी तक सब उनके इशारे पर काम कर रहे थे बस उसे नजरें घुमाने की देर थी और मैच का फैसला पलट सकता था इसके बावजूद ग्रेवाल के लिए एक करोड़ रूपए हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी पैसे की तो उसे तनिक भी परवाह नहीं थी उसे बस हार की चिंता थी वो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहते थे अगर उन्हें एक करोड़ की शर्त की जीत के लिए दस करोड़ भी खर्च करने पड़ते तो भी वो बड़े आराम से दस करोड़ खर्च करके जीत को अपने नाम दर्ज करवा लेते सर इसी वक्त एक हाउस कीपर ने आकर गिरेवाल साहब के ग्रेवाल साहब के कान में बुदबुदाना शुरू किया सर हमें उसके हारने के रीजन नहीं पता चल पा रहा है और अगर कोई यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काटने की भी कोशिश करता है तो भी हॉल में लगा सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद नहीं करता और सर कैमरा तो दूर की बात है यहाँ तो उस टाइम मेरा फोन तक ऑफ हो गया था जबकि मेरे फोन की बैटरी फुल चार्ज थी गिरवाल साहब ने अपना सिर हिलाते हुए लंबी सांस छोड़ी। अच्छा वो अविनाश अविनाश क्या कह रहा है हाउस ने बताया कि अविनाश नेुल्फ स्काई को जान को जानबूझकर पंच नहीं किया था वो बोल रहा है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि लाइट ऑफ होने के बाद अचानक ऐसी क्या हो गया इस टाइम तो वो खुद काफी रिग्रेट फील कर रहा था बेवकूफ गिरवाल ने गुस्से में आकर टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा फिर उसने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा अच्छा अब जाओ यहाँ ऐसी मुझे अकेला छोड़ दो जाओ डिनर रेडी करवाओ और सन ग्रोव के ग्रैंड फिनाले की तैयारी शुरू करो अच्छा हुआ कि गेस्ट ने कुछ देखा नहीं और किसी को कुछ पता नहीं इस वक्त गिरेवाल साहब की हालत ऐसी हो रखी थी कि वो जितना ज्यादा इस फाइट के बारे में सोच रहे थे उनकी मानसिक स्थिति उतनी ही ज्यादा खराब होती जा रही थी मानो उन्हें गहरा सदमा सा लग गया था उनके गुस्से को देख कर एक भी मिनट वहाँ खड़े नहीं रह सका वो तुरंत ही भागता हुआ यहाँ ऐसी चला गया आराम से आराम से इतना मत सोचो भूल जाओ नैना की माँ ने उसके डैड को समझाते हुए कहा हमारी बेटी अब कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई है उसने विक्रांत को पसंद किया है तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें देखा होगा तभी पसंद किया है तुम इतना टेंशन मत लो जब उसने विक्रांत को पसंद कर लिया है तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे भी नैना बेचारे ने हम दोनों की वजह से बचपन में बहुत दुख झेला है मेरी बच्ची शुरू से ही अकेले रही है मैं गलत था मेरी गलती है ग्रेवाल साहब ने बड़बड़ाते हुए कहा मैंने विक्रांत को समझने में भूल कर दी वो बहुत चराक है जब उसने न्यूजीलैंड जाकर वहाँ सीक्रेट एजेंट्स के साथ भिड़कर उनको सबको पीट डाला था तो भला ये गैम्बलिंग वगैरह तो उसके लिए मामूली काम है उसे लैंडिंग में सीक्रेट एजेंट्स वाले भी नहीं पकड़ पाए थे अकेले उन लोगों को चकमा देकर चला आया था ओ सब मेरी गलती है मुझे इसको इतने हल्के में नहीं लेना था दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए मैंने तो विक्रांत जैसे शातिर को कमजोर समझने की भूल कर दी है ने फिर थोड़ा मायूस होते हुए कहा लापरवाही दिखा दी मैंने पढ़ाई नहीं गलती होगी ये आदमी बहुत चलाक है बहुत शातिर है सेंट्रल सी आई डी हेडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस ओह ग्रेवाल साहब को अब विक्रांत के बारे में हर चीज याद आ रही थी इसके साथ ही उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था इसे तो रेंडो कंपनी से लेकर वॉल स्ट्रीट तक के शेयर होल्डर्स के बारे में भी सब कुछ पता है ये ये कोई मामूली आदमी नहीं है इसने तो चाइनीज पेंटिंग के बारे में भी सबको ज्ञान दे दिया आखिर कोई इंसान हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट कैसे हो सकता है ये जरूर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसने हम सबको बेवकूफ बना रखा है अग्रवाल साहब ने अपनी भॉय टेढ़ी करते हुए कहा उनकी बातें सुनकर उनकी पत्नी भी हैरत में पड़ चुकी थी तो तुम्हे क्या लगता है कौन है वो